जपा जाप संबंधी सदगुरु ओशो की अद्भुत प्रवचनों का संकलन ट्रैक अड़तीस अनहत भी मर जाए भाग ६ छगवान श्री सुमिरन के संबंध में महान संत कबीर साहब के इन दोनों का मर्म समझाने की अनुकंपा करें सुमिरन सूरत लगाई के मुख से कचूना बोल बाहर के पट दे के अंतर के पट खो माला कर कर में फिरे जीप फिरे मुख माही मनुआ तो दहु दिस फिरे यह तो सुमिरन नाही जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए सूरत समान शब्द में ताही काल नहीं खाए तू तू करता तू भया मुझ मेही ना हूँ वारी तेरे नाम पर जित देखूँ तित तू जित देखूँ तित तू सुमरन सूरति लगाई और ये शब्द सुमरन सूरति समझ लेने जैसे ये कबीर के पारिभाषिक शब्द हैं सूरति शब्द आता है बुद्ध से वो बुद्ध जिसको सम्यक स्मृति कहते थे वही शब्द लोकभाषा में आते आते स्मृति से सुरति हो गए स्मृति का अर्थ है माइंडफुलनेस समग्र होश पूर्वक, होश पूर्वक बैठ जाना प्रार्थना की कोई जरूरत नहीं मुख से कुछ बोलना नहीं सिर्फ शांत रहना स्मृति का क्या अर्थ जैसे कबीर कहने कहा है कई बार वो एक ही प्रतीक का बार बार उपयोग करते हैं क्योंकि वो उन दोनों बड़ा सार्थक प्रतीक था वो कहते हैं गांव की स्त्रियां पनघट से पानी भर के लाती तो सिर्फ दो दो तीन तीन घड़े रख लेती हाथ से पकड़ती भी नहीं दोनों हाथ खुले छोड़कर गप सप बातचीत करती हुई गांव से चली आ गांव के भीतर आती लेकिन उनकी सुरती घड़ों में लगी रहती हाथ से पकड़ा नहीं सुरती से पकड़ा है याद घड़े की बनी रहती होश घड़े का बना रहता है कि नहीं तो घड़ा गिर ना जाए कुछ शब्द की भी जरूरत नहीं रहती ऐसा कुछ बार बार वो भीतर दोहराती नहीं कि कहीं घड़ा गिर ना जाए ना शब्द की कोई जरूरत नहीं सिर्फ होश और घड़ा नहीं गिरता घड़ा संभा रहता है बातचीत करती रहती है गीत गाती रहती है उछलती कुंथी गांव की तरफ वापस लौटती अब तो वैसे दृश्य ना रहे क्योंकि पन भी ना रहे नल घट है और उन पर सिवाय उपद्रव के झगड़े के और कुछ भी नहीं लेकिन वो प्रतीक सार्थक है भीतर एक होश बनाए होश से संभाला हुआ है घड़े को कबीर कहते हैं ऐसे ही शांत होकर बैठ जाना सिर्फ होश रह जाए भीतर का दिया जलता रहे कुछ बोलना मत सुमरन सुरती लगाई के मुखते कछु न बोल लेकिन ये तभी होगा जब तुम सुख में जब तुम शांति में जब तुम स्वस्थ तभी होगा नहीं तो अशांति घूमती रहेगी मुख न बोलेगा तो आशांति घूमेगी इसलिए सुख के क्षण को खोजो आता है क्योंकि एक नियम है जीवन का जब दुख आता है तो सुख भी उसके साथ का पहलू है तुम्हें पता न चलता हो आपाधापी में लेकिन थोड़ा तुम खोजोगे तो पालोगे जैसे दिन के पीछे रात है रात के बाद दिन ऐसा हर दुख के बाद सुख है हर सुख के बाद दुःख है एक रिदिम एक लयबद्धता है जीवन में तुम दुख को देखते रहते हो इतने परेशान हो जाते हो दुख में कि उसके पीछे आता सुख तुम्हें याद ही नहीं पड़ता दिखाई भी नहीं पड़ता जरा होश संभाल के अगर तुमने जागृत रखी, तो तुम जल्दी ही पालोगे कि 24 घंटे में कई क्षण आते जब मन में एक रस होता है जब सब शांत होता है उसी क्षण सुमरन सुरति लगाई के मुखते कछू न बोल बाहर के पट दई के अंतर के पट खोल अब बाहर के पट बंद कर लो सुख है भीतर संभाल लो बाहर के सब पट बंद कर दो कि कहीं बह न जाए पुरानी आदत है सुख जब भी आता है बाहर बहता है सुख आया कि भागे कि चलो किसी मित्र को पकड़ के ताशी खेल लें सुख आया कि भागे चलो किसी मित्र के पास बैठ के गांजा पी लें सुख आया कि तुम भागे अब सुख को कहीं वह कर ले सुख सुख को वह मत करो सुख को बचाओ उससे बड़ी कोई संपदा नहीं उस लयबद्धता का तुम तरंग की तरह उपयोग करो कि वो तरंग तुम्हें परमात्मा में ले जाए बाहर के पट दे के अंतर के पट खोल अब तुम बाहर की बात ही भूल जाओ सुख को भीतर संभाल लो शांत बैठ जाओ कुछ करने का नहीं है कुछ कहने का नहीं है परमात्मा समझता है तुम जितना अपने को समझते हो उससे ज्यादा वो तुम्हें समझता है उसने तुम्हें बनाया है तुम उससे आए हो वो तुम्हारे रोए रोए को समझता है तुम तो अपनी सतह को ही जानते हो वो तुम्हारे केंद्र को भी जानता है तुम तो सिर्फ अपनी ऊपर ऊपर की खोल को पहचानते हो वो तुम्हारे भीतर के अंतर को जानता है इसलिए तुम कुछ मत करो तुम सिर्फ बाहर के पट बंद कर दो अंतर के पट खोले कर दो हृदय को खोल दो परमात्मा के सामने बस माला तो कर में फिरे जीव फिरे मुखमाए मनुआ तो दहदिश फिरे यह तो सुमरन्ना न तो जरूरत है कि तुम हाथ में लेके माला फेरो क्योंकि हाथ में फिरती माला क्या परमात्मा से संबंध है माला तो कर में फिरे और तुम अगर प्रार्थना कर रहे हो कि तुम पतित पावन हो और मैं पतित हूं और तुम ये हो और मैं वो हूं इस सब बकवास में अगर तुम लगे हो जैसा कि भक्तगण लगे रहते जीप फिरे मुखमाए ये तो सिर्फ जीप फिर रही है मुख में इसमें हो क्या रहा मनुआ तो दहू दिश फिर और मन तो दसों दिशाओं में घूम रहा है ग्यारह दिशाएं हैं मन दस दिशाओं में घूम सकता है ग्यारहवीं में नहीं ग्यारहवीं तुम हो आठ दिशाएं चारों तरफ एक नीचे जाने वाली दिशा एक ऊपर जाने वाली दिशा दस दिशाएं और एक भीतर जाने वाली दिशा है तो मन तो दस दिशाओं में घूम सकता है ग्यारहवीं दिशा में उसकी कोई गति नहीं कबीर कहते हैं कि सुमरन सुरति लगाई के तुम दसवीं दिशा में डूब जाओ ग्यारहवीं दिशा में डूब जाओ ना तो हाथ में माला फेरने की जरूरत है न मुँह में जीप फेरने की जरूरत है न मन को दसों दिशाओं में भटकाने की जरूरत है मन की कल्पनाओं की भी कोई जरूरत नहीं बहुत से लोग मन की कल्पना करते हैं जब प्रार्थना करने बैठते तब वो सोचते हैं कि प्रकाश दिखाई पड़ रहा है कि कुंडलनी जग रही कि परमात्मा सामने खड़े हैं बांसुरी बजा रहे हैं कि रामचंद्र खड़े हैं धनुष इस सब में कुछ सार नहीं है, ये तो मन दस दिशाओं में भटक रहा है मन के बनाए राम कि कृष्ण की क्राइस्ट कुछ कामना आएंगे वो तो कल्पना का जाल है कुछ भी मत करो क्योंकि तुमने कुछ किया कि तुम बाहर गए अन्न किए हो रहो, अकर्ता बन जाओ जाप मरे अजपा मरे अनहत भी मर जाए सूरत समानी सबद में ताही काल नहीं खाए तुम कुछ भी करोगे वो सब मरने वाला है तुम्हारे करतत्व से जो भी पैदा होता है वो सब मर जाएगा तुम्हारा शरीर मरण धर्मा है माला फेरोगे मरण धर्मा से अमृत में नहीं ले जाएगी मरण धर्मा की यात्रा अमृत में कैसे ले जा सकती तुम्हारे ओठ जीप भी मर जाएंगे तो उन ओंठ और जीप की तड़फड़ाहट से पैदा हुए शब्दों का उस परमात्मा तक कैसे पहुंचना हो सकता है जब जिन से पैदा होता है वही कल मिट्टी में मिल जाएंगे तो जो उनसे पैदा हुआ था वो भी मिट्टी में खो जाएगा तुम्हारा मन भी मरण धर्म है प्रतिपल मरता है उसकी कल्पनाओं का कुछ सार नहीं है तुम क्षण को मत पकड़ो इसलिए कबीर एक बड़ी क्रांतिकारी बात कहते हैं कहते हैं जाप मरे अगर तुमने जाप की जाप मर जाएगी अजपा मरे अगर तुमने अजपा किया क्योंकि अजपा जाप का ही सूक्ष्म रूप है पहले तुम जाप करते हो कि तुम राम राम राम राम दोहराते हो पहले जोर से दोहराते हो वो स्थूल रूप है फिर तुम ओंठ बंद कर लेते हो भीतर दोहराते हो राम राम राम वो सूक्ष्म रूप है वो जाप है फिर तुम वो भी बंद कर देते हो कि तुम दोहराते नहीं ओठ में भी नहीं दोहराते जीप भी नहीं हिलती ओट भी नहीं हिलता सिर्फ मन में ही राम राम राम वो और भी सूक्ष्म रूप है लेकिन सभी के पीछे तुम्हारा कर्तत्व छिपा है जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए और तुम जिस अनहद को सुन लेते हो वो भी मर जाएगा क्योंकि लोग जाप करते करते अगर ओम को तुमने जाप बनाई और तुम ओम का जाप करते रहे तो एक ऐसी घड़ी भी आ जाती है जब तुम्हें जाप करने की ज़रूरत नहीं रहती भीतर भी नहीं रहती मन में भी ओम को दोहराने की जरूरत नहीं रहती ओम तुम्हें इस तरह समाविष्ट हो जाता है कि तुम बिल्कुल सब बंद कर दो तो भी ओम गूंजता रहता है वो प्रतिध्वनि है उसको लोग अनहद समझ लेते हैं। ऐसा समझो कि जैसे हमें घंटा बजाएं घंटा बंद हो गया लेकिन थोड़ी देर पीछे उसकी प्रतिध्वनि गूंजती रह जाती धीरे धीरे धीरे धीरे प्रतिध्वनि खोती अगर तुम वर्षों तक ओम का पाठ करते रहो तो तुम्हारे भीतर इतना मूमेंटम इकट्ठा हो जाएगा कि तुम अगर पाठ ना भी करो तुम जाप भी छोड़ दो अजबा भी छोड़ दो सिर्फ आंख बंद करके बैठ जाओ तो वो जो वर्षों तक जाप किया है वो तुम्हारे रोए रोए में तुम्हारे कणकण में समा गया उसमें प्रतिध्वनि गूंजेगी अब तुम अचानक पाओगे कि ओम का तो जाप अपने आप हो रहा है यह भी मर जाएगा यह भी प्रतिध्वनि जब मूल ही मर गया तो प्रतिध्वनि कितनी देर रह जाएगी इसलिए कबीर कहते हैं अनहत भी मर जाए अनहत का अर्थ है ओंकार सुरत समानी शब्द में ताह काल नहीं खाए सिर्फ एक ही चीज बचती है उसी को पकड़ लो वही सहारा है उससे तुमने कुछ और पकड़ा कि तुम डूबे सूरत समानी शब्द में तुम्हारी जो स्मृति की क्षमता है जागरण की क्षमता है उसकी की क्षमता है ये तुम्हारे भीतर शब्द पारिभाषिक शब्द है बाइबल में कहा है इन द बिगनिंग देर वाज वर्ल्ड ओनली द वर्ड एक्जिस्टेड इन नथिंग एल्स शुरू में शबद था उस शबद से ही सब पैदा हुआ उस शबद के अतिरिक्त शुरू में कुछ भी न था इस शबद को तुम शब्द मत समझ लेना जैसा वैज्ञानिक कहते हैं कि सारे अस्तित्व की मूल ऊर्जा विद्युत है सभी चीजें विद्युत कणों से बनी वैसे ही ज्ञानियों ने कहा है कि सभी चीजों की मूल ऊर्जा ध्वनि है विद्युत नहीं और सभी चीजें ध्वनि से ही बनी और इन दोनों में बड़ा तालमेल है और दोनों सही हो सकते हैं क्योंकि वैज्ञानिक कहते हैं कि विद्युत से ही ध्वनि बनी और ज्ञानी कहते हैं कि ध्वनि का ही संघात विद्युत को पैदा करता है दोनों सही हो सकते हैं दो तरफ से एक ही चीज को देखने का ढंग मालूम होता है अगर तुम एक ही ध्वनि का उच्चार करते रहो तो ताप पैदा हो जाता है इतना ताप भी पैदा हो सकता है कि तुम कल्पना ना कर सको तिब्बत में उसके बड़े प्रयोग किए गए हैं और एक खास योग की साधना है तिब्बत में ताप पैदा करने की तो तिब्बत में तो बर्फ जमी रहती चारों तरफ बर्फ पड़ती रहती और उस योग का साधक नग्न खड़ा रहता है बर्फ न पसीना छूता रहता है नग्न खड़ा रहता और शरीर से पसीना झरता रहता है। वो कुछ भी नहीं करता वो सिर्फ भीतर तिब्बत का एक मंत्र है ओम मणि पद्मे होम ओंकार का ही एक रूप है वो उसका भीतर पाठ करता है वो उसकी जोर से रटन करता है वो रटन इतनी गहन हो जाती है, उसकी चोट इतनी गहरी पड़ती कि सारा शरीर उत्तप्त हो जाता है गिरती बर्फ में हाथ से पसीना चूने लगता है दोनों सही हो सकते हैं संगीतज्ञों ने बहुत बार संगीत से दियो को जलाया है जो लोग मिलिट्री साइंस का अध्ययन करते हैं सैन्य विद्या का उनको पता है कि पुलों पर से जब सैनिक गुजरते हैं तो उनको कह दिया जाता है वो लयबद्धता से ना गुजरें एक साथ पैर ना उठाएं, पैरों की लयबद्धता तोड़ दें क्योंकि बहुत बार बड़े बड़े पुल सैनिकों की लयबद्धता से गिर गए सैनिक गुजरते हैं तो उनके तो पैर लेफ्ट राइट एक साथ उठते उस चोट से एक खास तरह की ध्वनि पैदा होती और अनेक बार बड़े से बड़े मजबूत पुल जिन जिनपे से ट्रेनें गुजर जाती थी ट्रक गुजर जाते थे थोड़े से सैनिकों के गुजरने से गिर गए ध्वनि का एक आघात और अब तो ध्वनि पर काफी अध्ययन हो रहा है रविशंकर के सितार पर कैनेडा में प्रयोग किया गया है और रविशंकर सितार बजाते रहे और दोनों तरफ दो क्यारियों में बीज बोए गए वो रोज़ एक घंटा वहाँ सितार बजाते और वो बीज धीरे धीरे बड़े होते वो सब पौधे सितार की तरफ झुके हुए बड़े सब पौधे एक भी पौधा दूसरी तरफ नहीं झुका सब पौधे जैसे सुनने को बहरा आदमी कान पास ले आता, ऐसे पौधे सितार सुनने को कान पास ले है और सितार के कारण जो गति जो पौधा तीन महीने में फूल देने योग्य होता वो डेढ़ महीने में फूल देने योग्य हो गया तो ध्वनि ने कुछ जीवन ताप पैदा किया कुछ ऊर्जा पैदा की संगीत ने कुछ किया मोजर्ट का एक प्रसिद्ध संगीत जिसको कि अनेक मुल्कों में कानूनी रूप से रोक लगाती गई है उसका कोई उपयोग नहीं कर सकता क्योंकि बहुत से लोग उसको सुनते वक्त मर गए तो उसके एक खास नाइम सिम्फोनी को रोक लगा दी गई उसको बाजार में वो मिलता नहीं उसका रिकॉर्ड क्योंकि वो खतरनाक है वो इतना शांति में ले जाता है कि आदमी तक क्षण विलीन हो जाता है तो शांति धीरे धीरे समाधि बन जाती मौत हो जाती कबीर जिसको शबद कहते हैं वो शबद का अर्थ है इस जगत की मूल ध्वनि जिससे सारा जगत पैदा हो वही ओंकार है उसे तुम्हारे जाप से सुनने की जरूरत नहीं है जिस दिन तुम बिल्कुल ही शांत हो जाओगे उस दिन वो सुनाई पड़ेगी सुनाई पड़ेगी ये कहना भी ठीक नहीं है क्योंकि वहां सुनने वाला और सुनाई पड़ने वाली ध्वनि दो न तुम ही सुनोगे तुम ही को तुम्हारा ही अस्तित्व ध्वनित होगा उस परम ध्वनि का नाम सबद है। इसलिए शबद को मैं सबद ही कह रहा हूं शब्द नहीं शब्द मत कहना शबद कबीर का लोगोस या जिसको दी वर्ल्ड बाइबिल में कहा है वो जीवन की अस्तित्व की परम ध्वनि जिससे सब चीजें निर्मित हुई हैं कबीर कहते हैं सूरत समानी शब्द में जब तुम अपने उस मूल स्रोत में समा जाओगे इतने शांत हो जाओगे कि जैसे गंगा गंगोत्री में समा गई ऐसा समझो कि वृक्ष में फल लगे फल वापिस फूलों में समा गए फूल वापिस पत्तियों में समा गए पत्तियां वापिस शाखाओं में समा गईं शाखाएं पीण में समा गईं पील जड़ों में समा गई जड़ें वापस बीज में समा गई वो बीज सबद तुमने सब विस्तार समेट लिया सब पसारा समेट लिया और समाने लगे भीतर एक ऐसी घड़ी आती है जब तुम्हारी चेतना तुम्हारा होश मूल बीज में समा जाता है कबीर कहते हैं वही एक अमृत बाकी तो सब मर जाएगा तुम्हारा किया कुछ भी ना बचेगा जो तुम्हारे से भी पहले से है जो तुम्हारे करने के पीछे छिपा है जो तुम हो वही बचेगा कृत्य तो खो जाएंगे करता खो जाएगा सिर्फ आत्मा बचेगी सूरत समानी शबद में ताही काल नहीं खाए तू तू करता तू भया मुझ में रही ना हूं और कबीर कहते हैं कि समाते समाते भीतर सूरत के डूबते डूबते और उस सारे डूबने में तेरी ही याद थी शब्दों में कही नहीं माला से फेरी नहीं ओठों पर दोहराई नहीं भीतर जाप ना किया अजपा की फिक्र ना की लेकिन इस सारी यात्रा में याद तेरी थी याद शब्दों की ना थी प्राणों की थी स्मरण तेरा ही बना था तू तू करता तू भया। और जितनी ये याद गहन होने लगी उतना ही पाया कि मैं तो मिटता जा रहा हूं और तू ही होता जा रहा है तू तू करता तू भया मुझ में रही न हूं और एक दिन अचानक पाया कि मैं तो खो ही गया हूं भी खो गई मैं हूं हम कहते हैं मैं अहंकार अकड़ हूं अकड़ की छाया अस्मिता उतनी अकड़ नहीं बड़ी विनम्र मैं का आदमी तो अलग दिखाई पड़ता अकड़ा हुआ उसको तुम पहचान सकते हो उसकी चाल उसकी आंख उसका ढंग हर घड़ी वो कह रहा है अपनी चारों तरफ संदेश भेज रहा है ब्रॉडकास्ट कर रहा है कि मैं कुछ हूं तुमने मुझे समझ क्या रखा है हर घड़ी वो बतला रहा है कि मैं कुछ हूं कपड़ों से उठने बैठने से ये तो सीधी स्थूल अहंकार की दशा है इसको हमने अहंकार कहा है फिर एक और अहंकार की दशा है जो बड़ी विनम्र है साधुओं में मिलेगी समाज सेवकों में मिलेगी सज्जन पुरुषों में मिलेगी ये तो दुर्जन में मिलता है अहंकार के आखड़ा हुआ खड़ा है सज्जन झुका हुआ खड़ा होता है वो तो कहता है मैं तो आपके पैरों की धूल वो तो लखनवी होता है वो कहता है, पहले आप ऐसा मैंने सुना है पता नहीं कहाँ तक सच है कि लखनऊ में ऐसा हो गया कि एक महिला गर्भवती हुई और पैंतालीस साल तक उसको बच्चा पैदा न हो चिकित्सक भी घबरा गए आखिर ऑपरेशन करना पड़ा तो पाया कि वहाँ तो एक बच्चा नहीं दो बच्चे थे और पक्के लखनवी थे और उनसे कहा कि बाहर निकलो तो उन्होंने कहा यही तो अर्चन मैं इनसे कहता हूँ पहले आप ये मुझसे कहते हैं पहले आप निकलना नहीं हो अब यह तो अहंकार होगा कि पहले मैं निकल जाऊँ तो विनम्रता है संस्कृति है सभ्यता है वह मैं का स्थूल रूप तो खो जाता है लेकिन अस्मिता रह जाती विनम्र आदमी का भी एक अहंकार होता है कि मुझसे ज्यादा विनम्र कोई भी नहीं मैं तो आपके चरणों की धूल कहता वो यही है लेकिन इससे भी वो जाहिर कर रहा है कि मैं कुछ साधारण नहीं हूँ बड़ा असाधारण पुरुष हूँ चरणों की धूल देखो मैं कोई अहंकार नहीं मैं तो विनम्र हूँ इसको कबीर कहते हैं हूं संस्कृत में उसके लिए शब्द है अस्मिता अहंकार स्थूल रूप है अस्मिता सूक्ष्म रूप है अहंकार ठोस है अस्मिता छाया है पहले अहंकार मिटता है फिर अस्मिता जाती तू तू करता तू भया मुझ में रही न हूं और अब तो छाया बिना बची मेरी अब तो यह भी नहीं कह सकता कि मैं नहीं हूं अब तो यह भी नहीं कह सकता होने की तो घोषणा कर ही नहीं सकता नहीं होने की भी घोषणा नहीं कर सकता हूं भी जा चुके बारी तेरे नाम पर जित देखूं तित तू और अब तो जहां देखता हूं तुझे ही पाता हूं बाहर भीतर सब खो गया तू ही बचा अपना पराया सब खो गया तू ही बचा पदार्थ चेतना सब विलीन हो गई तू ही बचा बूंद सागर में गिर गई ये घड़ी है समाधि की यही घड़ी तुम्हारी परम नियति है और जब तक तुमने इसे न पाया तब तक कुछ भी पालो समझना कि कुछ पाया नहीं और जब इसे पा लिया तो कुछ पाने योग्य बचता नहीं कस्तूरी कुंडल बसे आज इतना